अतः वह सब आनंद देने वाले पदार्थों में अधिक आनंद देता है अर्थ जो दोनों द्युलोक एवं पृथ्वी लोक की अन्नों से तुरंत उत्तम सेवा करता है अतः वह आनंद देने वालों में श्रेष्ठ है अर्थ जो सोम बल को बढ़ाने वाला है वह वा कलशों में शुद्ध करने के समय आ शब्द करता हुआ प्रवेश करता है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 और गौओं के पालन करने वाले हो तुम दोनों सबके स्वामी हो अतः हमारे बुद्धि पूर्वक किए कार्यों का पोषण करो अर्थ कामनाओं को पूरा करने वाला यज्ञ करने वाले रितिजो में छाना जाने के समय शब्द करता हुआ आसन के ऊपर हरे रंग का अपने स्थान में बैठता है अर्थ जिस प्रकार माताएं प्रिय पुत्र की कामना करती हैं उस प्रकार यज्ञ पात्र यज्ञ स्थान में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 तू शत्रु का सामर्थ्य नष्ट कर शत्रु का तेज नष्ट कर शत्रु का अन्न नष्ट कर जो शत्रु दूर रहे वा पास रहे शत्रु दूर हो अथवा समीप उसका सब प्रकार सामर्थ्य नष्ट हो जाए विषम सुक्तम अर्थ ज्ञानी सोम देवों को पीने के लिए मेढ़ी के बालों की छाननी से नीचे उतरता है छाननी में से छाना जाता है सब शत्रुओं को पराजित करता है सोम रस छाना जाता है इस प्रकार छानने से वह शुद्ध होता है तथा पीने के योग्य होता है अर्थ वह सोम शुद्ध होने पर स्तोताओं के लिए सहस्त्रों प्रकार का गौ दूध युक्त अन्न देता है अर्थ हे सोम तू अनुकूल बुद्धि से सब प्रकार के धन देता है स्तुति सुनकर रस देता है वह तू हमारे लिए अन्न दो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 यज्ञ में दान की भांति छामनी में जाता है तथा स्तुति करने वाले के लिए उत्तम बल देता है एक विनशम सुक्तम अर्थ यह सोम रस तेजस्वी युद्ध करने की प्रेरणा देने वाले आनंद बढ़ाने वाला तथा ज्ञान देने वाले इंद्र के पास जाने के लिए दौड़ रहे हैं सोम रस तेजस्वी हैं युद्ध करने का सामर्थ्य बढ़ाते हैं आनंद बढ़ाते हैं सत्य ज्ञान बढ़ाते हैं ये इंद्र को पीने के लिए दिए जाते हैं अर्थ विशेष रीति से सहाय करने वाले नाना प्रकार से उपयोगी रस निकालने वाले को धन देने वाला स्तुति करने वाले के लिए स्वयं अन्न देने वाले ये सोम हैं अर्थ सरल खेलते हुए से ये सोम रस एक पात्र में नदी के जल में गिरते हैं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 बलशाली वे सोम अपने स्थान पर यज्ञ में गए तथा यजमान की बुद्धि को यज्ञ करने की उन्हें प्रेरणा दी द्वविंशम सूक्तम अर्थ ये सोम रस निकाले जल्दी से छाननी से नीचे उतरते हुए शब्द करते हैं रथों की भांति या घोड़ों की भांति शब्द करते हैं रथ चलने के समय शब्द करते हैं और घोड़े शब्द करते हैं उस प्रकार यह सोम रस निकाल कर छाननी में से छाने जाने के समय शब्द करते हुए नीचे रखे पात्र में उतरते हैं अर्थ यह सोम रस वायु की भांति बहुत जोर से जाते हैं परजन्य की वृष्टि की भांति और अग्नि की ज्वालाएं जैसी तेजी से चलती हैं वैसे चलते हैं सोम रस छाननी से वैसे जोर से नीचे के पात्र में गिरते हैं जैसे वायु वेग से चलते हैं वृष्टि जैसी होती है और अग्नि की ज्वालाएं चलती हैं अर्थ यह सोम रस शुद्ध हुए ज्ञान देने वाले दही के साथ मिश्रित किए गए हैं यह विशेष ज्ञान से युक्त होकर बुद्धि पूर्वक किए यज्ञ कार्य में आते हैं सोम रस छानकर शुद्ध होने पर दही के साथ मिलाए जाते हैं तथा उनका यज्ञ कार्य में विनियोग किया जाता है अर्थ यह सोम रस छाने जाकर शुद्ध होने पर अमर देवों के समान छाननी से नीचे के पात्र में उतरते हैं इस समय वे सोम रस अपने मार्गों तथा स्थानों को जाने की कामना करते हैं पर वे शांत नहीं होते अर्थ यह सोम रस द्युलोक एवं पृथ्वी लोक के पृष्ठ भागों पर विभिन्न प्रकार से जाते हैं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 गो संबंधी पदार्थ और धन लाकर धारण करता है वैसा ही तू यज्ञ को फैलाकर शब्द करता है